पर अक्षर है माया सब कार्य के विषय पर है उस है ब्रह्म यहाँ पर दो बार अव्यक्त सबदाय तस्मात अव्यक्ता अव्यक्त पूर्व है भूत ग्राम है प्रजापति के साप अवस्था कारण रूप से रहता है अविद्या है ये उसको अव्यक्त तस्मात अन्य भाव है पर और परमात्मा सनातन उसको भी अव्यक्त था तस्मात अव्यक्तात तो अन्य भाव पर अव्यक्त सनातन ये दूसरा अव्यक्त ब्रह्म के लिए अव्यक्तात है प्रकृति से अज्ञान से अन्य भाविल पर कौन अभ्यक्त है जो सनातन है वो अभ्यक्त का अर्थ इंद्रिया अभिषे इंद्रिया अनिंद्रिय गुचर अभ्यक्त है प्रकृति उससे पर है सनातन ब्रह्म वह भी अव्यक्त है वो अव्यक्त का अर्थ अनिंद्रिय गुचर इंद्रिय विषय नहीं है यह सब सर्वेश नश्यसु संपन्न भूत देहादि के पर भी विनाशो प्राप्त नहीं करता है आगे यथक् अव्यक्त भावी अव्यक्त हे ब्रह्मतिमा अव्यक्त ब्रह्म, ब्रह्म अनिंदुचर उसके लिए सम्मति अव्यक्तो अव्यक्तो इत्युक्तस इत्युक्तस प्राप्य शुचिसमति अव्यक्तरुक्त सामहु पर नाम परम अभ्यक्त अक्षर इत ये तो, तो, तो, तो सिर से प्रशासनिकार्गी ये जो अक्षर शौद्य अभ्यक्त तो अक्षर ब्रह्म है और अक्षर सर्वाणी भूता कुटस्तु तो अक्षर उच्चते वहाँ जो अक्षर कहा है माया के लिए न अक्षर थी तो अक्षर है माया अक्षर शौद्य से कहा गया क्यूँकी ज्ञानी के विनाश नहीं होता है का। किन्तु यह तो सेवा अक्षर से प्रशासनिक अक्षर ब्रह्म के लिए कहा तो यहाँ अव्यक्तो अक्षर तो में इसे अव्यक्त ब्रह्म को अनिंद्र गोचर ब्रह्म को अक्षर श्रद्धि का माह परमांग परम गति कहते प्रकृष्ट गति प्राप्तव्य क्या है यम ना प्राप्त न निवृत थे तब धाम परम जिसको प्राप्त करते तद धाम परम नम परम धाम परम पद इका तस् परम गति सा साधयगति अक्षर किय प्राप्त नाम परस अव्यक्त अर्शित स येन ये अक्षर पुरुष वेद सत्यु तो अक्षरतीक्त ये कह सक्षर पुषम वेद सत्य ज्ञान से जानता इत्यादि तरह अक्षर कार्य ब्रह्म तम चक्षर भाव पर्णति भाव परं नर किच सा का पुरुष से पर्ण वही काद्या वीति यसौ्योसो अव्यक्त अक्षर उत्तर जो अव्यक्त गया अक्षर कामे अक्षरसम अव्यक्त भाव आहु पर अक्षरस्यक अक्षर संजाजस् अभ्यक्त है गोचर ब्रह्म उसको कहते परमगति हैं परकृष्ठगति कामगति पर नम प्राप्यप्यवस्को प्राप्त तो जिसको प्राप्त करें कि निवृत्त तो नहीं होते संसाराए लिखा तद विष्णु परम पदमित श्रुतिम संवाद विष्णुपेति पदमस्वू तमस्थन परम का प्रकृष्ण मा विषु परम पदम विष्णु विसर्ग विष्णु परम पदम विष्णु काम पद श्लोक न अक्ता तद्विषण से परमपुरुषस्य पुष्स प्राप्त कचिद असाधारण हेतु रचित येक्षा पुराकरी तत्या प्रवृत्ति तत्र अभ्यक्ता अभ्यक् भूतक्रामक बीजभूत अविद्या रूप ज्ञान रूप अभ्यक्त है उससे अतिरिक्त है जो ब्रह्मा जिसको अक्षर अभ्यक्त शब्द से कहते हैं तिलक्षण तो से परम पुरुष है उसको प्राप्ति के लिए कोई असाधारण हेतु कारण मानना पड़ेगा जिसमें परीक्षा पूर्वकारी बुद्धि पूर्वकारी तत्प्रेक्ष तो जान करके उसमें प्रभुत्व होगा प्रभु होकर निर्वाण को प्राप्त करेगा सुख को प्राप्त करेगा तत्रब्धे भाष्य में उसके उपाय भी कहते उसके प्राप्ति तलब्धे उपाय में लाभ का उपाय अभी कहतेष सपर पाथ भक्तिया येन येन यान भूतादूता स पर लुरष तो अननया भक्तिया लभ्य तो जिसके पर अंतस्ताूता सम्पूर्ण भूत ये सब तो कुछ व्याप्त वो व्यापक परमात्मा है वही पुरुष भक्त अन भक्तिया... भक्तिया भक्ति सुनते ही कुछ दैता होती दैता आगे गुवर्तनी चतुर्विधा भजंती मना शन आर्त जिज्ञास ज्ञानी से भजन भक्ति भजन सेवाया भक्ति भेद रूप से कर सके अभेद रूप से अहम से ब्रह्म चिंतन करता है कितने चिंतन करता है अनन्या भक्ति विशेष न्याया अन्य भक्ति अन्य नहीं अन्य अनन्या कारण से अभिन्न भक्ति यही भक्ति भक्ति का अर्थ देता नहीं बहुत लोग नहीं समझ करे भक्ति आगे मतलब देता आगे वो तो नहीं पुरुष उसको पुरुष का पुरुष पर पूरी शरीर में रहता है अथवा व्यापक से पुरुष है पढ़ो निरत से वो पढ़ है निरत से उससे बढ़कर कोई अधिक नहीं अविद्यमान सेनाशय सबसे पुरुष पर स्मार्थ पुरुषार्थ न पढ़म किंचित जिस पुरुष से अधिक कुछ नहीं स भक्तिया लानलक्षण तो अनन आत्मयान्यक्ति अनन्यत्म आत्मसाइस अनन्य ज्ञानलक्षण भक्ति ज्ञान लक्षण भक्ति से प्राप्त का है ठीक पुरुष सेपक विशेषण उदाहरती पुषसा कारण सौका व्यापक ये पुरुष अंतस्ता का अस्थानिक मध्यस्थान कार्य भूतानि भूतानी कार्य भूतानी मतलब कार्या का जितने भूत कार्य है पुरुष के अंदर है सब ब्रह्मांड ही परमात्मा के अंदर है शुद्ध ब्रह्म ही है सब कुछ अध्यस्त उसके अंदर है जैसे स्वप्न प्रपंच आपके अंदर ही आप सोकर स्वप्न देखते हो सारा प्रपंच आपके अंदर है आपके मन के बाहर नहीं आँख बंद के देखते है इसी प्रकार सब कुछ अध्यस्त वस्तु पुरुष के अंदर है कार्यम कार्य अंतर्वर्ती सारा प्रपंच उसका कार्य और कार्य कारणी का जगत तथम जिस पुरुष से संपूर्ण जगत तथम का व्याप्तम कैसे व्याप्त है आकाश नहीं घटादी कैसे घटादी आकाशी व्याप्त है इस प्रकार पुरुष सब कुछ व्याप्त है टीका में भक्त्या लभ्यस्तु अनया भक्त्या लभ्यस्तु अन्य तू यद्या करना अन्य भक्त्या लभ्य तू शब्द अवधारणार्थ अन्य भक्ति से ही प्राप्त होगा अन्य कोई साधन नहीं भक्ति भजनम भजन सेवायात्री कर करते भक्ति बनेगा लीड करते तो भजनम प्रति सेवा तो इतने सुनते ही सब लोग कहेंगे तुम सेवा क्या प्रतीक्षिणा करो प्रणाम करो प्रतीक्षिणा प्रणादि लक्षण कहते नहीं वो साधन है प्राथमिक अंतगुण शुद्धि के लिए मुख्यतः भक्ति अन्य भक्ति है इसलिए ज्ञान लक्षण या अनन्यात्म विषय भक्ति विशेषता तो वैशिष्ट्य वैशिष्ट मह भक्ति में वैशिष्ट्य कहते विषय को लेकर के आत्म विषय अहम ब्रह्म ऐसे चिंता ऐसे ज्ञान से कोशो पुरुषो यदि भक्ति तत्प्त पर्याप्त इत्याश्य उत्तराधम वैस से पुरुष कौनी जिस विषय भक्ति तत्प्राप्ति के साधन पर्याप्त साधना ऐसा संकाह करके उत्तरार्थ के व्याख्या करते हैं ये पुरुष से भूता कार्यभूता तदंतत्व तत्रह कार्य प्रपंच कथम भूता भूत के साथ अंदर स्थित है शंका क्योंकि संपूर्ण भूत कार्य कार्यकारणी के अंदर होता है सपर्यगात श्रुति उपनिषद मैं पर्यगात पृतगात व्याप्ते सगो यदम तथम सब कुछ व्यागोल न न ज्ञान आयता परम पुरुष प्राप्ति रुकता परम पुरुष की प्राप्ति ज्ञान के अधिन ज्ञान न मुक्ति इसलिए ज्ञानात्मक भक्ति से ही पुरुष प्राप्ति है न से ज्ञान मार्ग अपेक्षक फलाय आगे मार्ग कहने वाले है तो ज्ञान फल देने के लिए कोई मार्ग की तो अपेक्षा नहीं, नहीं है विद्युष गतिक्रांति निशेदेश गति उत्कर्ण ही नहीं नाण प्राण का उत्कर्ण नहीं होता है और अपना स्वरूप है उसके लिए गति की आवश्यकता नहीं श्रुति में निषेद तथा तो मार्गोक्ति फिर आगे मार्ग कथन करते ज्ञान से प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या जरूरत सगुण शरण नाम तद उपदेशो अर्थवान मार्ग उपदेश करते जो सगुण शरण है सगुण उपासना करते क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगी उनके लिए मार्ग उपदेश अर्थवान इतना प्रत्याय प्रकृति नाम योगी नाम ब्रह्म बुद्धि कालांतर कालांतरमुक्तिभाजा प्रतिप्त उत्तर करने वाले योगी प्रणवे जिनकी ब्रह्म प्रणविता उसके द्वारा ब्रह्म का चिंतन करते हैं। कालांतर मुक्ति भाजान ऐसे उपासना करने वाले कालांतर क्रम मुक्ति प्राप्त करते हैं। कालांतर मुक्ति भजन तेती कालांतर मुक्ति मुक्तिभाजा तेसा अन्य काले मुक्ति प्राप्त करने वाले ज्ञान होने पर तो सद्य मुक्ति उपासना करने वाले कालांतर मुक्ति को प्राप्त करेंगे क्रम मुक्ति को ब्रह्म प्रतिपत्ति ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए उत्तर मार्ग वक्त उत्तरायण मार्ग की ब्रह्म को लोक प्राप्त करेंगे ये कहना है इति आगे श्लोक विवक्षिता समर्पणार्थम जो अर्थ विवक्षित है उसको समर्पण करने के लिए आगे कहते है वक्तव्यत्र इत्य काल इत्यादि उच्चित संबंध उनके मार्ग कहना है इसलिए यत्र काल इत्यादि श्लोक कहते हैं सचेत वक्तव्य स्तरी किमित अध्यात्मादिभाव स्रयता मूर्धन्य नी संब देवयानी उपास्य वक्त्ये कालो निर्देश तथा यदि मार्ग कथन करना है किमित अध्यात्मादिभाव उसको चिंतन करने के लिए सविशेषम ब्रह्मध्यायताम जो सविशेष ब्रह्म ब्रह्म का ध्यान करते फल प्राप्ति के लिए मूर्धन्य नी संबद्ध मुर्दा से निकलने वाले सुषमा नाम का नाली से उसे देवायन मार्ग उत्तरायण मार्ग में जायेंगे उपास्य के लिए कहने के लिए काल का निर्देश क्यों करते हैं तथा तो विवक्षित अर्थ समर्पणार्थम विवक्षित अर्थ के अर्थ मार्ग तद उक्ति से सत्य न काल उक्ति विभक्षित अर्थ मार्ग जो उपासना करते है उनको मार्ग चिंतन भी करना पड़ता है तो मार्ग उच्चेषत्व तो का कथन क्या है यत्र काले योगिना ये महावृत्ति योगि प्रयाताया वक्ष भरतर्षभिन यत्र काले प्रयान अनावृति यले प्रया आवृत्तिम चम कालम हे भरत वक्ष्यामी जिस काल में मरने पर अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं और जिससे आवृत्ति को प्राप्त करते हैं उसी काल को मैं कहूँगा आवृत्ति में यत्र ये प्रयाता व्यवहार संबंध ये पैलाया उत्तराधता प्रयाता अनावृत्ति योगि आवृत्ति ये कालेनावृति आवृत्तिमंत्रनर्जन्म अनावृतिमंत्र अनर्जन्म जन्मावृत्ति तद विपरीता अनावृत्तिम और आवृत्तिश अनावृत्ति का आगे आवृत्ति आवृत्ति तपरीता अर्थात पुनर्जन्म योगि योगि कर्मिण उच्योगी तो सच्चे योगी और कर्मी जन का टीका में पित्रयान मार्ग उपन्यास स्तरी किमी तो अनावृत्ति कथन करना है उपासना के लिए ब्रह्म लोक प्राप्ति के लिए तो दक्षिणायन मार्ग कथन क्यों करते है तथा आवृत्ति मार्ग उपन्यास भाष्य में आवृत्ति मार्ग उपन्यास इतर मार्ग स्तुतिर्थ अच्छा इसमें दिन छूट गया था भाष्य में विवक्षितार्थ किसके लिए विवक्षितापनाथ मुच्यते आवृतिमा कि आवृत्मा दक्षिण कथन है आवृति अच्छा फल्वाद अन्दराय अनावृति तदपेश महिला दक्षिण उत्तराय महतर है स्तुति की विवखक्षा है यह कहता है योगी न्यायी नाम कर्मी नाम च तंत्र अभिधान योगी शब्द से ध्यान करने वाले को योगी कहते है कर्म करने वाले भी योगी कर्म योग योगी है तो एक शब्द तंत्र से सक्रित <शक्रुदुछरित>. सती तो अनेक प्रतिपादक तंत्रत्व एक योगी शब्द कहने से दो अर्थ है ध्यान ग्रहण होंगे और भी ग्रहण होंगे तंत्र अभिधान भाष्यध्या कर्मिण योगी भी कहा जाते हैं कर्मी भी कहा जाते हैं योगी शब्द से शंत्रेण सकृदर सही अनेकार्थ अनेक प्रतिदक कथम कर्मीसु योगी शब्द वर्त कर्मी में योगी योगीशब्द के कर्म करने वाले इेस्य अष्ठानगुण योगादीअुष गुण गौण योगी संबंध से उनको गया कर्मिणस्तु गुणतरुषि कर्मयोग का कर्मी तो तो है कर्मी भी योगी त्रे वाक्योपक्रम से आनुकूल्य माक्योपक्रम पहले ज्ञान योग्याग योगी निकल कवि योगीशबा अवशिषा अक्षरा व्याच्न श्रुति वाक्यक्षर के व्याख्यान करते भगवान वाषीकर वाक्या करते ये प्रयास मृता योगि अनावृति यानी योगी को प्राप्त करते यत्र ये चयाता म करके आवृत्तिम या पुनरावृत्ति प्राप्त करते कालम वक्षा वर्त सर्व टीका में योगिनो नो ध्यात्र विविता योग अनावृति को प्राप्त करते यहाँ विकास ध्यान करने वाले आवृत्तो अधिकृता योगी न कर्मी नैसी विभाग आवृत्ति के लिए अधिकारी योगी उनको क्या समझना कर्मी दो बार योग्यत्र काले प्रयात मृत योगी न अनावृत्ति आंती और ये काले युग न वो कर्मी है विभाग यहाँ तेईस श्लोक समाप्त हुआ टीका में श्लोक बोलो आगे तेईस समाप्त हो गया टीका में काल प्राधान्य नग दस उपक्रम्य काल यत्र काले प्रधानता ये मगदे तमें प्रधानी काल प्रधान करके दिन पंथनमें मार्ग का करते तं कालम अग्निज्योतिर शुक्ल षण्स उत्तरायण तयात जनाता अग्नि ज्योति अह शुक्ल उत्तरायण अग्नि देवता है देवता है, सो कालाम का ये काला ज्योति अह दीना देवता शुक्ल पक्षाभिदेवता उत्तरायण देवता, जिस समय तैताग मग में ब्रह्म विदो ब्रह्मा भी को प्राप्त करते अग्नि, तो ज्योतिर देवता एवं कालाभि टीका में यथोपक्रम व्याख्या व्याख्या थी ये काल को प्रधान करके आरम्भ किया था इसलिए काल प्रधान से व्याख्या अग्नि ज्योति ये सो अकालाभिमानी देवता लेनी चाहिए ऐसा व्याख्यान करके अभी यथाश्रुत व्याख्या थी अग्नि ज्योति आया जैसे शब्दार्थ उसको लेकर व्याख्या करते भगवान अथवा अग्नि काल अभिमान नहीं लेकर के यथाश्रुत देवता लाना ठीक है मार्गद्वे कालाद अभिमानी हो देवता काल शब्द नो दक्षिणायन हो उत्तरायण मार्ग में जो काल शब्द से कहे कौन कहे जाते है कालादी अभिमा देवता काल आदि अभिमानी देवता को काल शब्द से कहते हैं कालाभिमा न काल शब्द न सर्वासाम देवता नाम उपलक्ष्य विवक्षि काल कथन विधायक कालाभिमा काला देवता आदि के इसे काल शब्द से कालाभिमा देवता को लेकर के सर्वासाम देवता नाम उपलक्ष्य तुम सब देवता उपलक्ष्य सब देवता को लक्षणा से बताना है काला अभिमानी मुख्य है उनको लेकर अन्य देवता को लेना इसलिए काल कथन क्या भाष्य में देखो ये साम तो निर्देशो अधिक कालाभिमानी है यत्र काले तम कालमिति मित्ती आम्रम आम्र, आम्र बहुत कालाभिमानी देवता है आगे सब देवता नहीं अग्नि ज्योति कालाभिमान नहीं अथवा का करके द्वितीय व्याख्यान में अग्नि ज्योति को यथाश्रुत देवते कहा कालाभिमान नहीं यदि अग्नि ज्योति कालाभिमान नहीं है ये यत्र काले तम बख्या एके से कहा तो कहते अधिक कालाभिमानी देवता इसमें है इसलिए काले कह दिया यानी कि सब कालाभिमानी देवता कालाभिमानी देवता अधिक है अग्नि ज्योति कालाभिमान नहीं होने पर भी उनको उसमें रख दिया जैसे आम्रवण कहा जाता है आम के बगान बग, भगा, बगीचा बटिका कहते बहुत आम के वृक्ष है उसमें पणस कटल अन्य कोई वृक्ष अमृता आदि बहुत होने पर भी, आम के बगान कहते अन्य वृक्ष होने पर भी जैसे आम्रवर्ण कहा जाता है ठीक इसी प्रकार इसमें कालाभिमान देवता आदि का से अन्य देवता ज्योति अग्नि आदि रहने पर भी सब को कालाभिमानी शब्द से कहा गया भूयसा तो निर्देशो ये काले तम कालो को लेकर के काल शब्द से कहा गया आम्रवन ठीका यथा आम्राणस्त आम्र वृक्ष बहुत वन से विद्यमेश विदु मंत्रु अन्य वृक्ष होने पर भी आम्रे वन निर्देशते ये हमके बगान कहते आम्रवन तद्व इतना आम्रवणवत् में तथा तथा अहर देवता अहर देवता अह अह से शस अभिमान देवता शुक्ल शुक्लता न से उत्तराय पक्ष देवता रहना। है देवता, मार्ग देवता ही रहना तो अन्यत्र अन्त्र ऐसा विचार किया गया ब्रह्म सूत्र में टीकामे न मार्गचिहा भोगभूमिना तत्त शब्द उपदान संभव जो अह शुक्ल सन्माशा कहा गया है ये मार्ग के चिन्ह होना चाहिए जैसे मार्ग बताते यहाँ से जानेंगे नीलाकंठ किस रास्ता से तो मार्ग की चिन्ह बता देते हैं अमु चिन्ह पड़ेगा तो ये सब मार्ग चिन्ह होना चाहिए अथवा भोग भूमि बीच बीच में ऐसे भोग करके जाएंगे ऐसे ग्रहण हो सकता है देवता ग्रहण क्यूँ करते है ऐसे संक्रांत करते है ब्रह्म सूत्र में आया आतिवाहिकास्तर लिंगा आदित्य न्यायन उत्तर महा आतिवाहिकिंगा ये आतिवाहिक देवता है प्राप्त कराने वाला देवता है ये सब अभिमानी देवता है न मार्ग चिन्ह है न भोगभूमि किया गया स्थित न्याय इसमें ठीक है तेजाम अग्निदीना समीपमी सामीप्य त्र सी अग्नि आदिना समीपम इसे ये काली सप्तमी दिया त्री सप्तमी दास्मी त्र तत्र तत्र प्रयाता प्रयाता गच्छन्ति, गच्छन्ति, गच्छन्ति, गच्छन्ति परो मेपर कार्योपापरया मुक्तन अतमी भाष्य में ब्रह्म ब्रह्म भी तो जन ब्रह्मोपासन पर जन तो ब्रह्म किसको लेना कार्योपाधिकम परम बाह कार्य उपाधिक्रह्मते हैं परम बा ब्रह्म कार्योपाधिकम ब्रह्म परम बाह परम्परिया मुक्ति आलम्बन परम्परा से मुक्ति का आलम्बन है उसको प्राप्त करते अतएव क्रमेण इतम इंजे क्रमेण वाक्य से ब्रह्म को प्राप्त करेंगे क्रम से प्राप्त करेंगे परम ब्रह्म को क्रम से प्राप्त करेंगे निर्गुण अपंचम ब्रह्म अस्मी विद्यावत व्यवच्छि निर्गुण अपंच ब्रह्म निष्प्रपंच निर्विशेष ब्रह्म अहम अस्मी ऐसे ज्ञान जिसको हो वही जाएंगे ऐसा नहीं उनका व्यवच्छेद करते नहीं ब्रह्म उपासना परा उपासना करने वाले उपासना ध्यान करने वाले अहंग करने वाले ज्ञान भर नहीं नम्मा शब्द से मुख्यादा गतिच्य ब्रह्म ब्रह्म विद्युना ब्रह्म ज्ञानी लोग ब्रह्म को प्राप्त करे ब्रह्म मुख्य ब्रह्म को प्राप्त करे तो ज्ञानी लोग प्राप्त करेंगे पर ब्रह्म विद्या ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी के लिए गति ये शंका है सिद्धांति कहते हैं न कार्याण विरोधरी बादरती हाँ बाद कार्यम बादरी अस्य गतिपत्ति है ब्रह्म कार्यम बादरी अस्य गतिपत्ति बादरी आचार्य कहते कार्य ब्रह्म जहाँ गमन है कार्य ब्रह्म कार्य गति उपत्ति ये ब्रह्म सूत्र ये के नाम आया कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते न की पर ब्रह्म इसलिए मुख्यार्थ नहीं लेना कार्य ब्रह्म क्योंकि गति मुख्य ब्रह्म के लिए गति नहीं, नहीं सद्य मुक्तिभाजान सम्यक दर्शन निष्ठान गतिर आगतिर वचित अस्ती जो सद्य मुक्तिभागे सद्य मुक्ति भजनते सद्य मुक्तिभाज ते सत्य मुक्ति को कौन प्राप्त करेंगे दर्शन निष्ठा दर्शन है साम अहमद सिंह ब्रह्म पर तो अपरुष ज्ञान हो गया उनकी न गति है न आगमन है क्वित अस्थि ये नहीं नशे प्राण उत्क्रामी बृहद प्राणी को उत्कुल ब्रह्मशल न प्राणाय बते ब्रह्म मया ब्रह्म बुताये बते अत्रीय यहाँ भिन्न हो जाते हैं तो ब्रह्म में ही संलिन प्राण प्राणों का लीन होते हैं। ते ही है ते ब्रया ब्रह्मत्मे क्रमेण तू गति ब्रह्म ब्रह्मविद्रिद उपासक है तो क्रम से जाते है ब्रह्म को इसलिए गमन जो करने वाले क्रममूर्ति को प्राप्त करेंगे उत्तराण भाग ऐसी श्लोक प्रकृत देवयानम पंथा स्वतंम पित्रयानम उपन अभी देवयान मगे की स्तुति छुति किले पियान मग कथन करते हैं ज्याद् होती धूमो रात्रिस्तः कृष्ण रात्रि षण मसा दक्षिणा दक्षिणा त्र च्र संज्योति चांद्र संज्योति योगी योगी धूमो निवर्त प्राप्या रात्रि दक्षिणा त्योति धूम रात्रि ये सब अभिमानदेवता है तथा कृष्ण पक्ष अभिमीदेवता या दक्षिणारायण अभिमीदेवता त्र चंद्र सं ज्योति प्राप्य योगी निवर्त चांद्रमस ज्योति चांद्र चंद्रलोक प्राप्त करके कर्मफल करके फिर वापस आते ठीक एक अत्रापि मार्ग चिन्ही भोग भूमिद यहाँ भी जैसे पहले भी अग्नि ज्योति रहा शुक्ल उत्तरायण में न तो ना मार्ग चिन्ह न की भोग भूमि इसी प्रार्ग चिन्ह भोग भूमि नहीं है का देवता विषय तुम ये सब वाहन प्राप्त कराने वाले देवता इस एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्त कराएंगे अभिमान्य देवता आतिवाही कौन को कहते आतिवाहिक देवता विषय तुम धूमादिपा नाम विभाजते भगवान भाष्यकार कहते धूम रात्रि रात्री इता देवता है धूम रात्रि देवता धूम रात्री तत्र चेवताल त्रया त्री सप्तमी पूर्ववदीप उसी मार्ग में जाते है सामीपे मासे में तथा कृष्ण कृष्ण पक्ष दस दक्षिणायन आया दक्षिणा नी च पूर्व दैवता है दक्षिणायन अभिमा देवतालय न तत्र त्रव चांद चंद्रमा योगी कर्मी प्राप्त इष्टुत्र दत्त वाले योगी कर्मी हैं योगी है कर्मी कर्म करने वाले करके करके फिर होने पर निवर्तते ठीक है में इतना इत्यादि इष्ट इत्याशब अग्नि चापाल आतिथ्यं वैश्यदेव इतनाहोत्र तप्य वेदाध्यन आतिथ्य वैश्यदेव कर्म इपीकूप तड़ागा दिवतायतना चरा पृतमीये भापी कृपा तड़ागा देवता मंदिर अन्न प्रदानम पुष्पटिका ये पुर्त है शरणागत संतरा भूतान चाप्यम बहिर्वेदी दत्तमित दरणागतिक की रक्षा भूतों की अहिंसा और बहिर्वेदी दानम कर्म दान के अंग भूत दान वेदी के अंतर्गत होता उसको छोड़ करके अन्य जो दान है उसको दत्त शब्द से करते इष्ट पुर दत्त करने वाले ये मार्ग से जाते है दक्षिणारण नाग कृतार्थे न्याय न्यायम ब्रह्म सूत्र कृतार्थे कृत जो क्या हुआ कर्म पुण्य कर्म समाप्त होने पर कुछ बाकी रहते फिर वापस आते हैं आकर के खेने पुण्य मर्त्यलोक में इस लोकम इस लोग आएंगे अनिचे लोग प्राप्त करेंगे आया तत्वर्तवते पुण्य सामने पर होते हैं श्लोको आरोह आहभ्यासवाचेन पुनः शब्द संसार से अनादीत सूच्य श्लोक शुक्ल कृष्ण गति हेते गति जगत शाश्वते मते जगत वृत्ति एक वर्तते पुनः मनया वर् गति हेते जगत शाश्वते मते मेकया वृत्ति मनया वर् पुनः शुक्ल कृष्ण जगतः शास्वते मते ये शुक्ल कृष्ण मार्ग है उत्तरायण शुक्ल से उपलक्षित कृष्ण से दक्षिणायण मार्ग एक उपासना ज्ञान साध्य होने से शुक्ल है और उपासना नहीं करने वाले दक्षिणायन मार्ग से जाते है एक या अनावृत्ति आती अन्य पुनः आवृत अन्य से पुनः आवृत फिर वापस आता है यह जो पुनः शब्द दिया है फिर वापस आता है तो कितने बार वापस आया है, है।, है।, है।, है।, है, है फिर वापस आता है फिर वापस आता मतलब बार बार आता है आरोह अवरो अभ्यास वाचना पुनः ये पुनः शब्द दिया है आरोह अवरो का अभ्यास आरोह ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं फिर ऊपर जाते हैं फिर आते हैं ये पुनः शब्द से जो पुनः शब्द अभ्यास कथन करने वाले बार बार कथन करने वाला किसका बार बार आरोह और ऊपर जाना फिर आना और जाना फिर जाना ये पुनः शब्द से क्या सिद्ध होता है बार बार जाते आते जाते आते कान से संसार से अनादित सूचित ये अनादिकाल से ही सही आते जाते अभी जो है गए थे जाते आते ही अनादित नहीं इसके साथ ठीक है आरोह अवरो अभ्यास वाचना पुन शब्द संसार से रात्रद मृता अब्रम्ह प्राप्तिशंका निवृत्थम अभिमानी देवता ग्रहणतम रात्रि में कोई मर गया यदि तो दी शुक्ल उत्तरायण मार्ग में आया अग्नि अग्निज्योति अह शुक्ल शुक्ल पक्ष हो उत्तरायण हो दीन हो मरेगा तो उत्तरायण प्राप्त करेगा जिसका अर्थ करेंगे कोई उत्तरायण में भी कृष्ण पक्ष मर गया अथा शुक्ल पक्ष मरने पर रात्रि में मर गया रात्रि में मर गया कृष्ण पक्ष मर गया अथवा दक्षिणायण में मर गया तो नहीं जाएगा उत्तरायण इसकी संख्या की निवृत्ति करते रात्रि मृतान रात्रि में आदि से कृष्ण पक्ष दक्षिणायण में मर गया तो ब्रह्म जो ब्रह्म उपासना करते हैं वो भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं करेंगे ब्रह्म प्राप्ति ये शंका की निवृत्ति के लिए अभिमान देवता ग्रहण आय मार्ग नित्य समाह ये मार्ग दोनों नित्य है न की मार्ग रात्रि में खुला है दिन बंद ऐसा नहीं दिन में खुला रात्रि में बंद उत्तराने में उत्तरायण दक्षिणायण में दक्षिणायण मार्ग और उत्तरायण मार्ग बंद ऐसा अर्थ नहीं ऐसा अर्थ होगा तो ब्रह्म उपासना करता है मर गया यदि रात्रि में और प्राप्त नहीं करेगा ये अर्थ नहीं अभिमानी देवता ग्रहण करना ये शुक्ल कृष्ण आहार शुक्ल कृष्ण ये सो अभिमानी देवता लेना ये दोनों मार्ग नित्य है शुक्ल कृष्ण ये शाश्वते मते शुक्ल कृष्ण शुक्ला से कृष्णा च शुक्ल कृष्ण ज्ञान प्रकाशकवाद शुक्ला तदभावात् कृष्ण ज्ञान रूप प्रकाश है इसलिए शुक्ला है और वो नहीं है इसलिए कृष्ण ये शुक्ल कृष्ण ही गति जगत ये जगत की शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग है इत अधिकृत नाम ज्ञान कर्मणोर न जगत सर्वस्व गति संभवत ये सबके लिए गति नहीं ज्ञान कर्म जो अधिकारी करते हो जाते ठीक है ज्ञान प्रकाश विद्या प्राप्त ज्ञान का प्रकाशक और विद्या से प्राप्त होता है उत्तरायण मार्ग अर्चिरादि प्रकाश उपलक्षित अर्चिरादि प्रकाश से उपलक्षित होता है शुक्ला देवयानाख्या गति देवयान मार्ग शुक्ल है क्योंकि ज्ञान का प्रकाश उपासना से प्राप्त होते है तदभा तो अर्थात ज्ञान प्रकाशक त्ञान तो प्रकाशक नहीं है धूम आदि अप्रकाश से तो उपलक्षित है और अविद्या प्राप्त कर्म से केल प्राप्त होता है कृष्णा है पितृयाना रक्षण गति तयोर गो दोनों जो मार्ग है श्रुति स्मृति प्रसिद्ध अर्थो ही शब्द शुक्ल कृष्ण गति ही प्रसिद्ध है श्रुति स्मृति में आया जगत शब्द से ज्ञान कर्म अधिकृत विषय तेनाली संकोच है तुम्हारा जगत शास्त्रो के मत जगत के लिए दो गति तो जगत कान से सौखा नहीं केवल जो ज्ञान कर्म अधिकारी उपासना तो करने वाले उत्तरायण मार्ग केवल कर्म करने वाले दक्षिणा मार्ग में इसलिए कहा ना जगत सर्वस्य ये तो ज्ञान कर्म अधिकारी उन्हीं के लिए अन्यथा ज्ञान कर्म है क्या यदि सब ही इस मार्ग में जाएंगे तो फिर ज्ञान और कर्म व्यर्थ हो जाएगा उपदेश व्यर्थ हो जाएगा इसलिए उपासना करने वाले उत्तरायण और भात कर्म करने वाले दक्षिणा मार्ग प्राप्त करते सब नहीं नित्य तो हित किन्तु ये मार्ग नित्य ही हित मंसार नित्य संसार से नित्य तो आत्मात्र संसार नित्य उनसे मार्ग भी नित्य है नित्य का अर्थ अनादिकाल से ही ज्ञान बिना नाश नहीं होता है इसलिए नित्य ज्ञान से ही नष्ट हो रहा उसके बिना नष्ट तो नहीं होता है ऐसे चलता रहता है ठीक है मार्ग और यवत संसार भावित फलित ये दोनों मार्ग जब तक संसार है तब तक मार्ग है इसलिए नित्य का तपत्र एक या, या त्यनावृत्ति शुक्ल से शुक्ल यह अनावृति मनावृति को प्राप्त करता है अनावृत्ति का क्या अर्थ है टीका में क्रम मुक्ति अनावृत्ति अनावृत्ति क्रम मुक्ति अहम ग्रह उपासना करके जब ब्रह्मलोक लोक जाएंगे वहां फिर ब्रह्म में भोग करने के अंत में ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाते है ब्रह्मणा सहते प्राप्ति सम प्राप्ति प्रति संचर परसमान प्रश्य परम पदम जो पर ब्रह्म के अंतर आयु समाप्त हो जाता है तब तो उस समय ब्रह्मा की आयु 100 साल उनके हिसाब से तब तो जो ब्रह्मा के साथ ये मुक्त हो जाते हैं कृतात्मा न जिनको ज्ञान हो गया और जो पंचाग् पंचाग्नि आदि उपासना करके प्राप्त करते हैं, उनको ज्ञान का नियम नहीं है तो वापस आते हैं तो ये उपासना करके जो प्राप्त करते है क्रम मुक्ति को प्राप्त करेंगे आगे आवृत्ति नहीं होती भूय भक्तव्य कर्म क्षय शेष कर्मसा चर्था अन्य अन्य इतर या आवर्तन आवृत पुनर्भूय इतर मार्ग से दक्षिण मार्ग में जाते हैं चंद्रो के पितृे जाते हैं फिर आवृत होते पुनः क्या भूय का भूय मतलब क्या है भक्तव्य कर्म क्षय भक्तव्य जो कर्म है पितृ के क्षय होने पर शेष कर्म बसा फिर वापस आते है बोला गतिर उपास्यवाए तद विज्ञान स्थिति ये गति मार्ग उपास्य ध्यान चिंतन करना है जैसे इसी ज्ञान की स्तुति करते नईते श्रृति पार्थ, पार्थ जानन योगी मुह्यति कचनती सर्व काल योगयुक्त भवाुन योगी एनन कशन न मूहति तस्म सर्वेशु कालेश अर्जुन योगयुक्त भव योगी, तो योगी कार्य ध्यान करने वाले ब्रह्म उपासन करने वाले नैते नईते भाष्योग फलित मोह का निवर्तकी तस्म सर्वेश् कालेश्वरी योगयुक्त तो भव आसमें नई ते यथौथमागो पार्थ संबोधन जानन एका अन्य संसारा एक संसार किले दक्षिण अन्ती योगी न मुह्यति न कस् कचिदी मोह प्राप्त नहीं करता है ठीक है मोक्षा क्रमंग ज्ञान प्रकार अवत्याए संसारे के लिए। योगी ध्यान निष्ठ गतिम्यति ध्यायन नहीं, नहीं वो मुहती योग्य का ध्यान ब्रह्म का ध्यान करता है गति में अपने ध्यान गति का मार्ग के भी ध्यान करेगा मार्ग चिंतन करेगा ब्रह्म का ध्यान करते समय मार्ग भी चिंतन करता है नही वो मुह्य को प्राप्त नहीं करता है केवलम कर्म करने वाले दक्षिण मार्ग प्रापक कर्तव्य न प्रत्यती चर्चा मोह प्राप्त नहीं करता है क्या है केवल कर्म जो दक्षिण मार्ग का प्रापक उसको कर्तव्य न प्रत्यय वो नहीं जानता है की कर्म मुझे करना केवल कर्म करना ऐसा नहीं ये मोह को प्राप्त नहीं करता है देखो दक्षिणा मार्ग प्रापक कर्तव्य न प्रत्यय कर्तव्य न प्रत्यय त्य कर्तव्य न प्रत्यय न टीका वाले में न बनाने वाले योग से अपन फलत्व योग का फल पुनरावृत्ति नहीं नित्य कर्तव्य सिद्धम ये नित्य कर्तव्य ध्यान ब्रह्म न उपसु का सर्वेश योगी तो साम अर्जुन तो श्लोक बोले विबु योगति श्रद्धा बढ़ाने के लिए यो योग स्तुति करते योग का योगत्म सुनो वेदेशु तपस्ु चेपस्व दानु युण्य फल प्रदान पुण्य फल अतम विदित्वा योगी योगी परम स्थान उपे चाध्यमु योगी वेद यु तपस्सुच दानसु युण्यफल प्रद च परमस्था उपेति वेद में यज्ञ में तप तो में दान में जितने पुण्य फल कहा गया है तम इधम विदिता ये सात प्रश्न के निर्णय के द्वारा इसमें जो कहा गया है इसको जानकर कर उपासना करके ये सब कर्म फलों को अतिक्रम कर लेता है ब्रह्म का ध्यान करने वाले और तो परम स्थान आद्यम आद्य भगव ब्रह्म, पर ब्रह्म स्थान उसको प्राप्त करता है वेद के द्वारा क्या कहा गया सम्यक अधितेश वेद के कर अध्ययन करने पर जो फल प्राप्त होता है यज्ञ सात गुण न अनुष्ठित गुण युक्त होकर के अनुष्ठान करने पर जो फल प्राप्त होता है तप सूच सो तपतेशु तप करने पर जो फल प्राप्त होता है दान सूच सम्यक धत्सु जैसे दान करने पर जो फल होगा यदेश पुण्य फलम पुण्य से फलम पुण्य फलम प्रदिष्ट शास्त्र में कहा गया जो फल कहा गया सब को अक्ति कहा अतिथ्य अतिक्रम कर लेता है तो सर्वम फल सब फलों को अतिक्रम कर लेता है इधम विदित्व क्या जान करके सप्त प्रश्न निर्णय द्वारा न सात प्रश्न निर्णय के द्वारा जो कहा गया उत्तम सम्यक अवधार्य उसको निश्चय पहले करेगा फिर अनुष्ठान करके ऐश्वर स्थान ईश्वर सहितर स्थान उप्तकर्ता प्रतिपद्य आदि का आदो है कारण प्राप्त पवित्र पाणी प्रांग मुखत्वादी साहित्यम अयन समध्ययन संव्यक वेदना काके से हाथ पवित्र चाहिए प्रांग मुखादी सहित गुरुकुभास्कर अध्ययन करना साम्ययन अंगोपांग उपे तत्व अनुष्ठान से सदुण कर्म अनुष्ठान करना कैसे उसके अंगोपांग सब करने पर ही सदगुण होता है अंग तो फल नहीं तपसाम सुत्वत्य। तपसान क्या है मनोबुद्धि एकाग्र पूर्वक मनोबुद्धि एकाग्र पूर्वक तप करना दान समय क्या है देश काल पात्र अनुगुण देश काल इस पात्र दिये यदान सतान सात्विक दातव्य दिएते नोपकरण देश काल से प्राप्त से सप्तरा यद्य कि अय कथम कश्न दुसार कैचि उत्तर अभीय कथम कश्न से कितनी कहा तथा प्रतिवचन विचारकरण पर आलोचनाया दित्त दित्त नहीं प्रकार प्रकारभेद विवक्षा कथम कोत्र ये प्रकार से तो प्रकारभेद है कि प्रति कथम कोत्र प्रकार ककारभेदेगा न सही नेतन आपातिक के विधि अनुष्ठान करना है जान करके ध्यान करके अनुष्ठान करें। प्रकृत ध्यान योगी यहाँ योगी किसको कहा ऐसे ब्रह्म ध्यान करने वाले तो ईश्वर के स्थान को प्राप्त करता है ऐश्वर्यम विष्णु परमं पदम विष्णु का परम पद है तदेव नि ए, उसको स्थान क्यों कहा तिष्ट अशेषमित स्थान हम सब उसमें रहते हैं सबका स्थान कारण योग अनुष्ठान अशेष फल अतिसाई मुख्य लक्षण फलम क्रम लब योग अनुषान कर्ण से अशेष फल अतिसाई जितने कर्म तप का फले उसको अतिक्रमण करने वाले मुख्य रूप फल क्रम से प्राप्त करेगा ब्रह्म ध्यान कर्म पर क्रम मुक्ति प्राप्त करता है तो धन सप्त प्रश्न प्रतिवचन सात प्रश्न के उत्तर के द्वारा योग मार्ग दर्शेगा भगवान ने योग मार्ग दिखाया तत्पदार्थ व्याख्यात तत्पदार्थ वाच्या शुद्ध ब्रह्म लेंगे गेयत्व कहा जाता है सगुण ब्रह्मेयर रूप से वाच्या व्याख्यात श्रीमद परमहंस परिवराज काचार्य श्री शंकर भगवत पूज्य पाद श्रीमद भगवत गीता भाष्य ब्रह्माक्षर निर्देशो नाम अष्टमोध्याय शो वरुण श